ंदावन बिहारी लाल की जय श्राधा गिरिंद बिहारी देवजू की जय श्री श्री संकल्प कल्प द्रुम ग्रंथ की जय श्री निग गौर हरिभो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह हरि गोविंद जय जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशरसू सवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल्थ वाग्म मम तगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहां तो बराकूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव से वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूपं श्री साग्र जात सह गणरघुनाथान्यतम तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादलल्ता आजान लंबितनकावदात संकर्तन कमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्म पालौ वंदे जगत्वतांध्य ज्ञाजन शलाकया चक्षुर्मी तेन तस्म श्री गुर्वे नम यद प्रसाद यहाद कुछ ध्यान स्मरन तस् शस्त्रस वंदे गुरु श्रीचरणारिंद निर्यासश्यामि रमित प्रेम लक्ष्मी साक्षात् लक्ष्मीभरा सात्कार अखिल मां संपदां संप्रदाय मधुरीय गिभ्रपचितर चातुरी चरम आभीर नारी कुचकशल कलश तटा ही मंगलायो नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या तयमीर नारायणाय नारायणा नम नमः नम नरोत्तमाय नम दिव्य सरस्वत नम व्यासा नम नमो महते नम कृष्णा वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मा वक्षे सनातना वाछाकुभ्य कृपाभ्य चाता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री दासजीव मे दया तुलसी यत्र पद्मना च पुराण पठनम तरि गुलाश वृंदावंद हरिला परम श्री संकल्प कल्प श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने अंतश्चितित तो विनोद मंजिरी स्वरूप में श्री किशोरी जी के श्री चरणारविंद में बैठ करके ये प्रार्थना कर रही हैं कि हे श्री किशोरी जो मेरे हृदय में अपूर्व से आपकी सेवा करने का लोभ आपकी कृपा के कारण उत्पन्न हुआ है इस लोभ के आगे कृपालो महाप्रभु जय जय जताई तो मेरे हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ है और इस लोभ का स्वरूप ये है कि वह शास्त्र युक्ति इनकी परवाह न करके कोई दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना चाहता है इस को फलीभूत करने के लिए मेरे पास में एकमात्र उपाय है वो है अनुगत्य आपके शिव चरण का मैं आनुगत ग्रहण करके विराजमान और इस अनुगत्य के द्वारा कृपा को प्राप्त करना ही मैं चाहता हूं मेरे पास में आनुगत्य के साथ में अपने साधन का बल नहीं है आपकी कृपा का ही बल है और उस कृपा के बल के द्वारा आप मुझे जो स्वरूप प्रदान कर रही हैं आपने जो स्वरूप प्रदान किया है उस स्वरूप में कव में अंत चिंतित देह में आपकी सेवा करूंगी ये अभिलाषा कर रही है मुझे एक अंत स्वरूप मिला भीतर ध्यान करने वाला और उस स्वरूप में मैं कब आपकी सेवा करूंगी ये उसके हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हो रही है तो जहां वह कृपा को अपना करके चला साधक तब उसके पास में किम और कदा इन दो के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है और उस किम के विस्तार में ही अनेक अनेक सेवाएं उसने मन में कल्पना की कि क्या ये सेवा मुझे मिलेगी और उन सेवाओं में एक अद्भुत सेवा वो ये कि सूर्य पूजन में श्री कृष्ण की और श्री प्रिया जी की अपूर्व प्रीति माधुरी उसका दर्शन करते हुए में श्याम सुंदर को आपके पास में अभिसार करवाऊंगी श्याम सुंदर आप विश्व शर्मन सारे विश्व को कल्याण प्रदान करने वाले स्वरूप को धारण करके नाम धारण करके विश्व शर्मा इस नाम को धारण करके काल्पनिक वेद मंत्रों के द्वारा आप श्री किशोरी जी को पूजन कराएंगे श्री किशोरी जी आप जिस समय लौट करके आएंगे अपने भवन उस समय मैं आपके लिए पुष्प शैया की रचना करूंगी इतने में ही श्री यशोदा जी की के पास से कोई दासी दूती आकर के ये कहेगी कि यदि सुविधा हो तो कृपया राधिका यदि बना सकती हूं तो श्याम सुंदर के लिए वे कर्पूल के लिए अमृत के लिए दो सामग्रियों की रचना करके जल्दी से भिजवा दे तो कहां तो श्री राधिका ऐसी बिरह विकल्प थी कि सैया के ऊपर अपने ताप के कारण शैया की कोमल भीगी हुई कमल की पत्तियों को कहा तो मुना करके वे भूसा बना करके सुखा रही थी और कहा एकदम उठ करके खड़ी हो जाए ले जाने कितनी दम आ जाए कहा तो बिल्कुल ही अचेतन सी होकर के एकदम विराहमे दगधाव होकर के राजमान थी और कहा एकदम प्रमुखा होकर के विराजमान हो जाती हैं एकदम जाग जाती हैं और सुंदर रसोई कर करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं उस समय में कब चूल्हा सारी सामग्री पहले से तैयार करके कढ़ाई के कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा करके तेल इत्यादि सब गर्म करके पूरी तैयारी बना करके रख दूंगी और श्री राधिका आकर के वहां पाकर रचना करेंगे ये हैं श्याम सुंदर जिस समय आ रहे हैं उस समय की कभी लीला का स्मरण करती हैं कि श्याम सुंदर आपके मुख चंद्र को देख रहे हैं और आप श्री श्याम सुंदर के मुखचंद्र की भ्रमरी बनकर के आपकी दृष्टि उनका दर्शन कर रही है और इस प्रकार एक दूसरे के दर्शन करा के कोई बहाने से दर्शन करा के बहाने में मेरी भी सेवा होगी क्योंकि तो शिव जी बहाने से पूछेंगी कि अरे वो विनोद मंजरी नहीं दिख रही है वो कहां गई और ऐसा कहकर के शिव प्रिया जी मुड़ करके जब देखेंगी तो श्री श्याम सुंदर और श्री प्रिया इन दोनों के नेत्रों को मैं मिल और एक दूसरे को मुख दर्शन कराने की यह सेवा प्रदान करूंगी तो अपने बहाने से यह भी एक सेवा हो गई प्रिया लाल को परस्पर एक दूसरे का दर्शन कराना ये भी दासी की एक सेवा हो गई इस सेवा के द्वारा प्रिया लाल का दर्शन करा करके कल मैं परम्परा में आनंदित होगी श्लोक हम दिन थे संजीव आम ने मधुर हे श्री किशोरी कब मैं आपको नया जीवन प्रदान करूंगी और मधुरेमा में प्यारे का दर्शन करा के उसके माधुरे में कब आपको डूबूंगी नवासी मोक उन्यासी मा श्लोक है सेवन के तब चादुत मीक्षयान सन्न ललता कर्पूर कल अमृत कल तती प्रदा गोष्ठेरी सामम सखी वैवश्य मश्य तब चाद्भुत मीक्षया एक दूसरे का मुख दर्शन कर रहे हैं जिसमें बिछोड़ रहे हैं समाप्त हो गया अपराध आ रहा है और अपराध काल के प्रारंभ में जब श्री प्रियालाल लाल बिछोड़ रही है मध्यान्ह की समाप्ति हो रही है और मध्यान्ह की समाप्ति होने पर जब श्री प्रियालाल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं उस समय आप भी विवश हैं क्योंकि जटलाची पास में खड़ी हैं तो जटला के सामने श्याम सुंदर को दृष्टि भर करके नहीं देख पा रही हैं और श्री श्याम सुंदर भी संकोच कर रहे हैं गुरजन खड़े हैं इसलिए वे आपको आंख भर करके दृष्टि भर करके आपको नहीं देख पा रहे हैं तो एक दूसरे का पूरी तरह से बिना संकोच के दर्शन नहीं कर रहे हैं दोनों ही वेवश हैं और अलग होने के लिए दोनों बाध्य हैं इस समय दोनों अलग हो रहे हैं तो श्री शाम्सनर की व्यवस्था प्रतीक्षा देख रहे हैं विश्राम करने के बाद में दोपहर में सखागण भी अब जाग गए हैं और गैयाए है हम्बा हम्बा ध्वनि कर रही हैं गैयाओं को गायों को अब तीसरी बार जलपान कराने का अवसर आ गया है पहले गाय आई जब वन में सबसे पहले आते ही जलपान कराया फिर मध्यान्ह में श्याम सुंदर उधर भोजन करने के लिए गए आपने गायों को दोबारा दूसरा जलपान कराया और अब राधा कुंड से लौट करके जब श्याम सुंदर गए हैं तो गायों को तीसरा जलपान कराना है तीसरी बार भी जल पिलाना है तो तीसरी बार जलपान करने के लिए गायें हो रही गायको जल पान कराना है जल पिलाना है सारे सखावी प्रतीक्षा देख रहे हैं इसलिए गायों की रक्षा की भी श्याम के ऊपर जिम्मेदारी है दायित्व तो है तो श्री श्याम सुंदर उस समय बेवश है और दर्शन करना चाहते हैं जल्दी से अपने सखाओं के साथ में मिलना चाहते हैं तो भाई शाम सुंदर की व्यवस्था है इधर श्री प्रिया जी की भी व्यवस्था है क्योंकि जटला जी अपने साथ में कभी हाथ पकड़ करके कभी अपने साथ में चलो चलो चलो ऐसा कहकर के श्री जटिला ले जा रही हैं शाम सुंदर को श्री किशोर जी को तो सास के साथ में जाना ही पड़ेगा इसलिए भैया स्वम अश्य और तवेस्म सुंदर की भी व्यवस्था है गायों की रक्षा करनी है और तुम्हारी भी व्यवस्था है क्योंकि जटिला तुमको लौटा रही हैं अद्भुत मीछे आपकी उस व्यवस्था का दर्शन करूंगी जहां पर छोड़ते नहीं बन रहा है शाम सुंदर को देख, देखने से परंतु तो फिर भी आपको जाना पड़ रहा है और एकदम हैं वो कह रहे हैं कि हाय अभी अभी तो प्यारे का दर्शन हुआ था और अभी अभी फिर से वियोग हो गया ये ही प्रेम की अद्भुत विशेषता है कि यहां मिलत मिलत मिलवो चहे मिले मिलन की भूल मिल रहे हैं मिल रहे हैं और मिले मिलते मिलत मिल वो चले मिल रहे हैं मिल रहे हैं परंतु उसमें भी और मिलना चाहते हैं और मिले मिलन की भूल और मिलते मिलते ही एक क्षण में ही भूल जाते हैं कि हम पहले मिल मिल चुके हैं और विचार करती हैं हा अभी तक तो मिले ही नहीं अभी तो प्यारे की एक झलक मात्र दिखी है तो मिले ही नहीं है मिले मिलन की भूल मिले रसिकवर रंगसों, इस प्रकार दोनों रसिकवर दोनों परम रंग माने उल्लास के साथ में मिलते हैं और प्रति फूल प्रत्येक क्षण इनकी उत्कंठा बढ़ रही है प्रत्येक क्षण ये फूल रहे हैं फल रहे हैं फूल फाल करके इनकी उत्कंठा निरंतर निरंतर बढ़ती है और मिलते मिलते ही फिर से मिलना चाहते हैं तो यहां पर सेवा अपने आप में सुख है सेवा करके सेवा अलग वस्तु हो सुख अलग वस्तु हो ऐसा नहीं है सेवा ही सुख है और उस सेवा में निरंतर निरंतर उत्कंठा बनी हुई है जगत की जितनी भी काम में चेष्टाएं हैं चेष्टा अलग है सुख अलग है दो अलग अलग वस्तुएं है चेष्टा के माध्यम से सुख की प्राप्ति है परंतु तो यहां चेष्टा अपने आप में फल है और उस फल में एक काल में भूख और की सामग्री दोनों का उपयोग एक काल में प्राप्त होता है इसलिए यहां सेवा ही सुख है और सेवा ही सुख होने के कारण सेवा में कभी भी तृप्ति है नहीं इसलिए न मिलन का मिलन की चेष्टाओं का आदि है न अंत है न सुरतारंभ है न सुरत समाप्ति है सुरतांत है तो सुरतारंभ सुरतांत से समाप्त होकर के ये प्रीति विराजमान है क्योंकि यहां सेवा ही सुख है और क्योंकि सेवा सुख है इसलिए सेवा के माध्यम से सुख मिला सेवा अलग चीज है सेवा हो गया इंस्ट्रूमेंट और सुख प्राप्त करना वो हो गया मोटिव ये दो चीजें अलग अलग नहीं है उद्देश्य और साधन दो अलग अलग वस्तु नहीं है सेवा साधक तब होकर के नहीं है बल्कि वह अभीष्टतम फल होकर के ही विराजमान है कर्म ही होकर के विराजमान है क्योंकि सेवा अपने आप में कर्म है अभिष्टतम है कर्तुईतम होकर के वो सेवा विराजमान है कर्ता का इप्सम होकर के सबसे ज्यादा प्रिय होकर के अर्थात ऑब्जेक्ट तो हो होकर के विराजमान है तो ऑब्जेक्ट होकर के विराजमान होने के कारण उस सेवा में कब सेवा प्रारंभ हुई कब अंत हुई ये नहीं है सेवा की निरंतर विराजमान है इस दृष्टि से सेवा ही हो जाती है सेवा अपने आप में ही फल मिल जाती है और सेवा एक साधन का पात्र नहीं रहती है इसलिए मिलते मिलते ही फिर मिलन की भूल हो जाती है और उत्कंठा बढ़ती है क्योंकि सेवा का एक स्वरूप है कि उसमें भूख और भोग्य सामग्री दोनों साथ साथ समकालीन होकर के चलती है साइमटेन भी दोनों चीजें चलती हैं सेवा और सेवा का सुख दोनों एक साथ चलता है तो यहां पर शिवप्रियालाल अपूर् रूप से आनंदित हो रहे हैं तो प्रियालाल में वैवश भी है और विवशता होते हुए उत्कंठा भी है तो दोनों ही विवश हैं लोक वेद की मर्यादा यहां केवल प्रेम को बढ़ाने का केवल पोषण मात्र नहीं है प्रेम को बढ़ाने का एक कारण नहीं है बल्कि प्रेम का हेतु भी होकर के विराजमान प्रेम की वृद्धि का नहीं प्रेम के उत्पादन का भी वह हेतु होकर के विराजमान है तो प्रेम का ज्ञापक नहीं है यहां बल्कि वाद्यमान प्रेम का कारण है जो हिंड पैदा किए गए बाधाएं पैदा की गई वो प्रेम के बढ़ाने के कारण नहीं है बल्कि वो प्रेम के हेतु होकर के भी बिराइमान है केवल वृद्धि के नहीं बल्कि उत्पन्न करने के भी कारण होकर के बिराज तो दोनों विवश हैं तो हम आने आने सदनम ललता निदेशात उस समय मैं आपको श्री ललिता के आदेश के अनुसार आपका हाथ पकड़ करके आपके भवन में लाऊंगी भवन में ला करके वहां पुष्पैया के ऊपर आपको शयन कराऊंगी और इतने में ही श्री यशोदा जी का जब आदेश आ जाएगा तो उस यशोदा जी के आदेश के अनुसार कर्पूर के लिए अमृत के लिए तती प्रदात आपने जो कर्पूर के लिए अमृत के लिए ये दो जो रेसिपी बनाई हैं, ये दो जो भोग्य सामग्री आपने तैयार की हैं, इन दोनों भोगी सामग्रियों को लेकर के कव में जल्दी से एक संपुट में इनको बंद करके कव में श्री किशोरी आ, हे किशोरी जो आपके आदेश के अनुसार शाम सुंदर के पास में उस सामग्री को ले जाऊंगी आपने बड़ी सुंदर बूदा उसको लेकर के मावा उसको लेकर के बेवा डाल करके उसमें मिश्री डाल करके कपूर इत्यादि डाल करके और उसके उस कूर को कब लड्डू बना करके जो उर्द की दाल की पिठी उस पिठी में उसको लपेट करके और उसको फिर घी उनमें तल करके कब चाशनी में पाग करके जो सुंदर कर्पूर केली बनेगी वो उस कर्पूर केली को और अमृत केली माने सुंदर खीर सा बना करके उस खीर खीर साहब को सुंदर सकोरा में या सुंदर कुलिया में भीतर भर करपूर के, के, के लिए इन दोनों सामग्रियों को विशेष रूप से कव में भेजूंगी लेकर के जाऊंगी स्वयं तो कर्पूर के लिए अमृत के लिए तती प्रदातु श्याम सुंदर तक पहुंचाने के लिए नंद भवन में पहुंचाने के लिए बनाई है किशोरी जी ने अपने महलों में जावट में या बरसानी में परंतु इनको पहुंचाने के लिए गोष्ठेश्वरी अनुसरानी श्री गोष्ठेश्वरी यशोदा उन यशोदा में पास में कब में पहुंचूंगी समम सखी भी सखियों के साथ में और समय हाथ में लेकर के अधहर जाऊंगी कहीं हाथ लगे नहीं दूसरी जगह इसलिए उनको ढांक करके हाथ में लेकर के अलहर में जाऊंगी और श्री यशोदा को समर्पित करूंगी मैया को समर्पण करूंगी उस समय गत्वा प्रणम में तब संग आने देगी उस समय मैं, मैं गत्वा श्री नंद भवन में पहुंचूंगी नंद भवन की अपूर्व शोभा जहां बीच में सुंदर चंद्राकार मेहराबदार कमल आकार का जो बड़ा दरवाजा है वो द्वार शोभा को प्राप्त हो रहा है जिसमें सुंदर फाटक है की जिसमें कील रत्न की वो लगी हुई है सुंदर सीढ़ी है जहां पर दो हाथ पर पीछे बैठे हुए दो हाथ पर खड़े हुए पैरों की ओर से बैठे हुए दो शेर द्वार के ऊपर आधे खड़े आधे बैठे जहां ऊंचा गर्दन करके शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ऐसा सुंदर सिंह द्वार सिंह द्वार के बीच में नाचता हुआ ऊपर शीर्ष पर बड़ा सुंदर मयूर है दोनों ओर कमल आकार के दो सुंदर कलश दोनों ओर उस द्वार के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं बड़ा भारी कमल आकार का ऊपर गुंबज जिस गुंबज के ऊपर सुंदर शिखर और शिखर के ऊपर पचरंगी जो ध्वजा है वो शोभा को प्राप्त हो रही है प्रवेश करते ही श्री बाबा की प्रमुख रूप से चौपाल है बाबा का सुंदर सिंहासन जहां पर लगा हुआ है उसके ऊपर सौ सीख वाला श्वेत शत्र है बा, जिसके हैं सुंदर झाल टप रहा हो ऐसी बुरबुर जिसके चारों ओर न्यारी लटकी हुई शोहा को प्राप्त हो रही है रत्नजटित बाबा का सिंहासन उसके ऊपर बाबा गद्दी तकिया के ऊपर विराजमान चारों सुंदर बिछायत हो रही है दोनों ओर सुंदर आसन लगे हुए हैं जहां वरिष्ठ गोपगण आकर के मंत्रिमंडल के गोपगण वे आकर के विराजमान होते हैं सारे ब्रवासी आनंद पूर्वक बाबा की चौपाल पर उस सभा मंडप में आकर के सब सखागण विराजमान हैं, उसके एक ओर पूर्व उत्तर की ओर जो ईशान कोण वहां पर श्री नारायण का बड़ा सुंदर मंदिर है और फिर दक्षिण की ओर श्री कृष्ण के भवन उत्तर की ओर श्री बलदाव जी के भवन पूर्व की ओर श्री नंद बाबा के भवन पश्चिम की ओर श्री राधा रानी उनके जो भवन है वे अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं उस नंद भवन की अपूर्व शोभा का मैं दर्शन करूंगी और दर्शन करके नंद भवन का दूर से दर्शन करती हुई गत्वा जैसे ही भवन में मैं प्रवेश करूंगी श्री ब्रिजराज सामने विराजमान हैं ब्रिजराज को मैं प्रणाम करूंगे और ब्रिजराज मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उस समय कहेंगे जाओ जाओ हाथ से इशारा करेंगे और मैं जैसे ही श्री यशोदा जी के पास में पहुंचूंगी गत्वा प्रणम्य हो वहां पर श्री यशोदा उनके श्री चरणारिंद में प्रणाम करूंगी और तब संकथयानी देवी पूछते ही जाते ही श्री यशोदा पूछेंगी राधिका कैसी है और उस समय तब संगनी तुम्हारी जो शुभ सूचना वह प्रदान करूंगी तुम्हारे स्वास्थ्य की सूचना प्रदान करूंगी क्या आपके आशीर्वाद से वे सानंद विराजमान है एक एक कहूंगी कि श्याम सुंदर के, के वियोग में व्याकुल क्योंकि श्री यशोदा जी के सामने कहने का अधिकार नहीं है भावांतर हो जाएगा माधुरी जो मधुर रस व श्रृंगार रस का विरोधी रस है अतः विरोध की विराय की बात श्री यशोदा से कहना उचित नहीं है तो तब संक ठीक है आपके आशीर्वाद से वे वृद्धि को प्राप्त कर रही है ऐसे कहूंगी तब संकथया देवी हे श्री राधिके देवी शब्द के द्वारा हे परम चमकीली कृपा का दान करने वाली और प्रीति को निरंतर निरंतर बढ़ाने वाली हे देवी देवी शब्द निरुक्त में यास्कमुनी देव अकस्मात्नाथ द्योतनाथ दीपनाथ बास्क मुनि कहते हैं कि देवी शब्द का अर्थ क्या है बोल जो दानाथ अभीष्ट को दान करे द्योतक अपने हृदय में शुभ भावनाओं को द्योतित करें और दीपनाथ जो प्राप्त सामग्री है उसका सेवा में सुंदर उपयोग कराए, कराए उसका नाम है देव। सो देवी शब्द कह करके हे देवी आप ही मुझे प्रेम का दान करने वाली अपने सेवा सुख का दान करने वाली हो जो सेवा भाव दिया है दासी भाव दिया है उसको द्योतित करने वाली और उसको संपादित करने का अवसर भी प्रदान करने वाली आप ही हो तो हे देवी सन कथे आमी मैं श्री यशोदा जी के साथ में उस समय वार्तालाप करूंगी और आपकी कुशल सूचना उनका उनको प्रदान करूंगी पृष्ठापयाच बटका बल क्षेत्र जब पृष्ठाच बुल कैसे आई उस समय कहूंगी कि आपके आदेश का पालन करते हुए श्री राधिका ने मेरी स्वामी ने यह सामग्री श्री श्याम सुंदर के लिए आपके लिए यहां भिजवाई है और उस समय पृष्ठा तयात श्री यशोदा जैसे पूछेंगे पूछने के बाद में बटका बलिम ई वे उस बटका बलि का मैंने जो बड़े जो बड़ा बना करके आपने दिए हैं जो कर्पूर के लिए अमृत के लिए सारी सामग्री आपने दी है उनको श्री राध अपने हाथ में ग्रहण करेंगी और मैं खोल करके देखेंगी सो ये एकदम पसंद हो जाएंगी बोले आहा कैसा सुंदर इसका रूप कैसी सुंदर इसकी गंध स्वाद तो परम सुंदर होगा ही होगा इसका स्पर्श कितना कोमल कैसे सुंदर भुरभुरी ये दिख रही हैं, तो रूप रंग स्पर्श शब्द सभी इसमें परम परम सुंदर हैं, तो उस सामग्री के पांचों गुणों का दर्शन करके सामग्री का रंग भी अच्छा होना चाहिए सिकाई भी क्या सुंदर बिल्कुल बदामी बढ़िया काली कलुटी नहीं हुई है जली नहीं है तो रूप भी सुंदर स्वाद भी सुंदर स्पर्श भी सुंदर और गंध भी बड़ी सुंदर आ रही है इसलिए स्वाद भी सुंदर होगा शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, इन सब की श्री राधिका श्री यशोदा उस समय प्रशंसा करेंगी और कह रही है आहा बधु राधिका की हाथ की हथोटी ही कोई अद्भुत है चीज तो बोई बोई बेसन बोई घी बोई चीनी बोई मिश्री बुरा सब चीज वो ही है परंतु तो किसी किसी के हाथ में हथोटी अद्भुत होती है श्री राधिका के हाथ की हथौटी बड़ी सुंदर है कैसी सुंदर इसका रंग ही इतना सुंदर गंध ही इतना सुंदर तो जाने स्वाद कितना सुंदर होगा अपने आप पता लग रहा है ऐसे ही श्री यशोदा बटका वलि क्षे पाम हर्षे हानि उसको देख करके प्रसन्न होंगी और श्री यशोदा को मैं हर्ष प्रदान करूंगी भगव अद्भुत सदगुणाली और आपके अद्भुत सदगुण उस आपकी रचना के माध्यम से ही सामने प्रकट हो रहे हैं र्तता स्वभय से श्रवाम हिस्टा श्री यशोदा ने जो प्रशंसा की जैसे ही अभिव्यक्ति प्रतिक्रिया श्री यशोदा की आपकी उस प्रीति को देख करके हुई उस प्रतिक्रिया को कब में स्वय से श्रृणवाम हिस्सता अपनी जितनी भी सखी गण हैं उन सखी गणों के साथ में मिलकर के कब में श्री यशोदा के उन वचनों को सुनाऊंगी कि मैया ऐसे कह रही मैया ऐसे कह रही आ कैसी सुंदर बनाई है ऐसे श्री यशोदा ने जो प्रशंसा की उसको ही और बढ़ा करके विस्तार करके कब मैं सुनाऊंगी अपनी सखियों को सुनाऊंगी और सारी सखी ओ वो हमारी स्वामी हमारी सखी राधिका में ऐसे गुण हैं ऐसी पाक रचना विराजमान है इसको सुनकर के श्री राधिका को भी आनंदित कराऊंगे और अपने सखियों को भी आनंदित कराऊंगी तो ये आनंद का एक स्वरूप है कि आनंद में अपने हृदय के विस्तार को सखियों के बीच में विस्तृत किया जाता है जबकि दुख में अपने हृदय के दुख को अपने तक ही सीमित किया जाता है खमाने विस्तार जहां शोभन विस्तार हो उसी का नाम है सुख जहां दुखमय विस्तार हो उसी का नाम है दुख विस्तार को कहीं संकुचित किया जाए उसका नाम ही है दुख तो ये सुख एक विस्तारात्मक प्रक्रिया है जबकि शोक एक संकोचात्मक प्रक्रिया हो करके विराजमान मन है मनोविज्ञान के अनुसार तो तत्कृता स्वभा से श्रणवाम श्री यशोदा के द्वारा जो प्रशंसा की गई है उसे स्वय से अपनी सखियों को सुनाऊंगी दोबारा सुन लें ग्राम्य नंद भवन में पहुंचूंगी नंद भवन की शोभा का दर्शन करूंगी श्री नंद बाबा और यशोदा दोनों को प्रणाम करूंगी तब तब संकमे कथे आम देवी पृष्ठा श्री यशोदा पूछेंगे तब आपकी कुशल को संकथे आपके समाचार श्री यशोदा से कहूंगी और तयाच बटकावल श्री राधिका के द्वारा जो बटकावली बड़ा इत्यादि सामग्री तैयार की गई है उनको श्री यशोदा को सौंपूंगी यशोदा उनको देख करके उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब को देख करके उनकी प्रशंसा करेंगी और प्रशंसा करके ताम हर्ष्यामी अत्यंत अत्यंत हर्षित होंगे और आपके गुणों का जब गायन करेंगे तो आपकी उन बल्ली का ही श्री यशोदा के द्वारा बताए जाने पर स्व-वैशेष अपनी जितनी भी सखी गण है सखी गणों के साथ में उसकी चर्चा करूंगी इस प्रकार दुर्लभ जो वस्तु है उस दुर्लभ वस्तु की कव में चर्चा करते हुए विराजमान साधक के पास में जो कृपा से मिली है इस कृपा को प्रस्तुत करने के लिए केवल दो ही साधन हैं किम और कदा तो यहां किम के रूप में दुर्लभ वो भी मेरे शरीर की साधनहीन व्यक्ति को केवल साधनहीन ही नहीं, नहीं बल्कि अपराधनी व्यक्ति को भी हे शिवराधिके क्या आप प्रदान करोगी तो किम में तीन पक्ष जो दुर्लभतम वस्तु मेरे अपनी अयोग्यता और अपनी साधनहीनता इन तीन को किम के माध्यम से विचार करते हुए और कला माने आपकी कृपा के अलावा और कोई दूसरा ये वस्तु प्रदान नहीं कर सकता है कोई दूसरी रिसोर्स नहीं है मेरे पास और जल्दी से कृपा मुझे प्राप्त हो विलंब करने की देर देर नहीं है ऐसे उत्कंठा हर जगह एक एक सेवा में श्री विनोद मंजरी जी वही उत्कंठा धारण करते हुए करती हुई विराजमान हो रही हैं और अपनी उत्कंठा को व्यक्त कर रही है तो तामहि श्री राधिका को यशोदा को आनंदित करूंगी और भगवत अद्भुत सदगुणावी आपकी अद्भुत गुणावली को तत्कीर्तता स्वय से जो श्री यशोदा ने कही थी उनको अपनी सखियों के बीच में कब मैं उसको वर्णन करूंगी उसको शेयर करूंगी है ना जैसे कहते हैं शेयर करूंगी तो जो बिल मुझे प्राप्त हुआ है उसे उसका वितरण करती हुई सखियों के बीच में कब मैं विराजमान होंगी वीक्षागता तमय मुन्नत समर्मी मग्नास्तनाक्ष पयसा अभिशिच्य पूरे अभ्यंजना चाता निदिशती मन सा वीक्षागत उसी समय नंद भवन में एक घटना होगी कि श्री श्याम सुंदर भी अब गोदोहन करके लौट करके आ गए भीक्षागता श्याम सुंदर गोदोहन आदि करके संध्या का सायकालीन अब सायंकालीन लीला का स्मरण है गोदोहन करके श्री श्याम सुंदर लौट आए दीक्षागता श्याम सुंदर को आया हुआ देखकर करके श्री राधे का एकदम श्री यशोदा नंद भवन में एकदम व्याकुल हो जाएंगे तनेम उन्नत संभ्रम में मदनाम पुत्र का दर्शन करके श्री यशोदा उठा हुआ जो संभ्रम उठा हुआ आनंद का जो उल्लास उस उल्लास में आनंद उल्लास में मांगो डूब जाएंगे जैसे ऊंची ऊंची उर्मी निकल रही हैं ऊंची ऊंची लहर उठ रही हैं और उस लहर में श्री यशोदा नहा रही हैं और उस समय आनंद की लहर उनको डोब रही है और आनंद की लहर सिक्के का ही बाद में अभिव्यंजन जो हो रहा है उनके हृदय में जो आनंद उठ रहा है वो कहीं बाहर भी प्रकट हो रहा है काय के द्वारा वो के द्वारा आंसुओं में और वृक्षों के द्वारा श्री यशोदा के स्तनों से दूध की धारा दे रही है तो स्तनाक्ष पायसाम स्तन और अक्षि अक्षि माने आंख स्तन माने स्तन स्तन और आंख इनके पायसाम इनके दूध और जल से नेत्रों से पया शब्द दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है पानी के अर्थ में भी और दूध के अर्थ में भी तो स्तनों से तो दूध की धारा और नेत्रों से आंसू की धारा जिनके आनंद के आंसू प्रकट हो रही हैं कृष्ण का दर्शन करते ही जिनके स्तन और नेत्रों से आनंद की धारा बह रही है अविशिच पू उससे श्री राधिका जैसे स्नान कर लेंगे वासल्य के कारण तो कृष्ण आ गए हैं उनको देखकर के जिनके हृदय में अपूर्व संभ्रम उत्पन्न हुआ और नेत्रों से अश्वि की धारा स्तनों से दूध की धारा बह रही है पूर्ण माने प्रवाह के साथ हुए बाढ़ के साथ में जैसे फ्लड आ गया हो बाढ़ आ गई हो ऐसे अभिषेक पूरे अभ्यंजन आदि करते निज दास का उस मिश्री यशोदा नंद भवन की जितनी भी दासी हैं उन दासियों को आदेश प्रदान करेंगी कि जाओ कन्या को स्नान कराओ और उस समय जन आदि करते श्री कृष्ण का अभ्यंजन करने के लिए निज दास का आस्था श्री यशोदा अपनी दासियों को आदेश प्रदान करेंगी। परंतु ये चंचल श्रोमणी स्नान करने में बड़ी देर लगाते हैं कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे आ रहे हैं आ रहे हैं दासी कह रही हैं चलो चलो स्नान कर लो परंतु ये बस चक्कर लगाते रहेंगे बड़े कठिन से दासी हाहा करके चरण पकड़ करके हाथ पकड़ करके श्री कृष्ण को बड़ी कठिनाई से स्नान कुंज में ले जाएंगी स्नान मंडप में ले जाएंगी और बड़े कठिनाई से वहां पर बैठाएंगे नहीं तो ये कर वो कर बस बस ही चक्कर लगाते रहेंगे स्नान नहीं करते दिल लगाते हैं बड़े कठिन से पकड़ पकड़ करके फिर दासिया इनको स्नान कराने के लिए ले जाती हैं। अब उन दासियों के साथ में मेरे भी सौभाग्य का ठिकाना नहीं है श्री दीन जी कह रहे हैं विष्णा चक्रवर्ती पाठ कह रहे हैं मेरा भी आनंद का ठिकाना नहीं है मैं भी नंद भवन की दासियों के साथ में मिलकर के और जितने भी श्री दासी पुत्री हैं उन दासी पुत्रियों के साथ में मिलकर के मैं भी श्री प्रिया श्याम सुंदर उनको स्नान कराने के लिए ले जाऊंगी और बड़े कोमल श्री श्रीहस्त के द्वारा तेल इत्यादि लेकर के जिस समय श्री श्याम सुंदर के श्री चरण बक्सस्थल पीठ कंधा इनके ऊपर तेल लगाऊंगी श्री यशोरा जी कह रही हैं, है कन्हिया को स्नान करा दो कन्हिया को भूख लग रही होगी मैं जल्दी से रसोई बना लूं, कहीं ऐसा नहीं हो कि कन्हिया रसोई में देर हो जाए स्नान करते ही इसको भोजन चाहिए तो ये तुरंत तो भोजन करने के लिए आएगा इसे जल्दी से रसोई बना लूं तो श्री यशोदा सोप करके दासियों को श्री कृष्ण को स्वयं तो गई है रसोई बनाने के लिए और जब मैं श्याम सुंदर के श्री श्री चरण में तेल लगा रही होंगी उनके भुजाओं में उनके वक्षस्थल पीठ इनके ऊपर तेल लगा करके मालिश धीरे धीरे बड़े कोमल कितना सुंदर कोमल श्रीयंग उसको मृद रूप में मर्दन करती हुई विराजमान होंगे जान बूझ करके श्याम सुंदर करके जोर से पुकारे और यशोदा अपने हाथ का काम छोड़ करके दौड़ करके अरे कन्हैया कैसे पुकारो? और वहां पर आकर के जो देखे स्नान में तो सब भी सब हंस रही हैं, श्याम सुंदर भी हंस रहे हैं जान जाए कि अरे ये कन्हिया ऐसे नाटक करे व नाटक कर रहा है ऐसे सुंदर स्नान करते समय भी कोई ना कोई खेल नाटक जरूर करते हैं और नाटक करते हुए और श्री यशोदा जी बेर बेर बार बार निकल करके रसोई छोड़ करके आती हैं और झांकती हैं काव्यो काव्य क्या हुआ क्या हुआ कन्हैया कैसे पुकारा कैसे उई उई करी हंसते हुए देखकर के फिर मुस्कुराती हुई लौट जाए बड़ो है बस ये कहती हुई श्री यशोदा लौट जाती तो अभ्यंजन आदि करते निज दास मामचापी श्री यशोदा सारी दासियों को मुझे भी निर्देश मनसा सवानी जब मुझे आदेश प्रदान करेंगी तब मनसास्तवानी शस्त्री मैं हे श्री राधे के आपको श्री श्याम सुंदर को और श्री यशोदा मैया इन सब का स्तवन करूंगी मनसास्तवानी शास्त्री मन में इन सब का स्तवन करूंगी कि आहा मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना कि आज मैया ने मुझे श्री श्याम सुंदर के श्री अंग सेवा करने की साक्षात अंग सेविका बना करके मुझे विराजमान किया और अंग सेवा करने का भी सौभाग्य मुझे प्रदान किया श्री जी की कितनी कृपा कि उन्होंने ऐसे अवसर पर भेजा जहां मुझे श्री श्याम सुंदर के अंग सेवा करने का सौभाग्य मिला श्री यशोदा ने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया और श्याम सुंदर ने भी मुझे अपनी सेवा करने का श्रीअंग का मर्दन तेल मालिश इन सब को करने का सौभाग्य कृपा करके प्रदान किया तो मन ही मन में सवानी मैं आनंदित होंगी एक एक शब्द अपने आप में संपूर्ण लीलाओं के पूरे विस्तार को कहीं समाये हुए बिराजमान है इसलिए अर्थवैचित्र अद्भुत रूप से यहां विराजमान है काव्य का एक गुण होता है अर्थवैचित्र अर्थवैचित्र का तात्पर्य है कि प्रत्येक शब्द अपने किसी अर्थ को प्रस्तुत करे और उस शब्द को हटाया नहीं जा सके हटाएंगे तो बहुत सारा जो भाव है वो गायब हो जाए प्रत्येक शब्द अनिवार्य है जो कुछ भी कहा गया उसमें प्रत्येक शब्द अपने आप में अनिवार्य होकर के विराजमान और वह कुछ न कुछ नया अद्भुत संकेत करते हुए विराजमान है तो ऐसा जो अर्थवैचित्र है वो श्री एक छोटे से श्लोक में इतने बड़े अर्थ को अर्थवैचित्र को कहीं प्रस्तुत करते हुए कभी विराजमान हो रहा है तो ये उसकी अपूर्व काव्य कला की प्रतिभा यहाँ पर प्रकट हो रही है और प्रत्येक शब्द को अभ्यंजना करते हुए कोई व्यंजना प्रकट करते हुए और एक दृश्य उपस्थित करते हुए विराजमान किसी शब्द को इधर उधर नहीं किया जा सकता हिलाया नहीं जा सकता है वह आवश्यक है तो भीक्षागताम तन उन्नत संभ्रमो मदनाम स्तनाक्ष पैसा अभिशिच पूरे अभ्यंजनाद कृत निज दासिकास्ता मामचा पितम निशी मनसास्तवाप वस्ना भरण विचित्र शोभ्य श्याम सुंदर का अभ्यंग करने के बाद में जब अभ्यंग जो किया गया उस अभ्यंग को जब हटा दिया गया अभ्यंग और चंदन इनमें दोनों में अंतर यही है ज्ञान मार्ग भक्ति की कहीं प्रशंसा करते हुए भी यही बात कही गई भक्ति की प्रशंसा में कि ज्ञान है एक ओवना ज्ञान है एक साबुन और भक्ति है एक चंदन भक्ति और ज्ञान में ये अंतर है साबुन को लगा करके साबुन को भी धो दिया जाता है दूर कर दिया जाता है इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा ज्ञान को दूर करके ज्ञानम चमय सं ज्ञान का भी सन्यास हो जाता है परंतु भक्ति का सन्यास नहीं होता है चंदन को नहीं हटाया जाता है। चंदन को लगा करके चंदन को धोया नहीं जाता है परंतु तो ओहटना लगाने के बाद में ओहटन को भी धो दिया जाता है साबुन को धो दिया जाता है तो ज्ञान का सन्यास है भक्ति का सन्यास नहीं है तो यहां पर स्नानुलित पहले अभ्यंजन किया तेल मालिश की फिर अभ्यंग लगाया उवटना फिर उवटने को भी धो दिया गया और स्नान कराए स्नान कराने में तीन तरह के स्नान सबसे पहले जो स्नान होगा वो होगा धार से गंगा सागर जो है उसकी धार उस धार से स्नान कराया जाए फिर घट स्नान फिर शास्त्र घट स्नान ये तीन प्रकार के जो स्नान हैं, वो क्रम क्रम करके किए जाएंगे सबसे पहले धार धार के बाद में फिर घट लाकर के घड़े उल्टे किए जाएंगे और फिर शास्त्र घाट उनकी पूरी जाल जो है उस जाल के साथ में शास्त्र धारा शस्त्र धारा के द्वारा आपको स्नान किया जाएगा शवर <laughs> तो में मोटी धार फिर मोटी धार के बाद में फिर शस्त्र घट स्नान शत्र धारा स्नान इस प्रकार स्नान करा करके ठाकुर जी स्नान में लग ज्यादा जल चाहिए ज्यादा जल खर्च करते हैं। ये थोड़े जल में उनको बालक स्वरूप है और मस्त स्वरूप है धीर ललित हैं। इसे धीर ललित में स्नान के लिए न ज्यादा जल चाहिए आधा नहाएंगे आधा फैलाएंगे ये तो ये इनका स्वरूप भी है तो यहाँ पर अब वारिद नामक जितने भी कहार विसार लगे हुए हैं सुंदर गर्म कुन कुना जल जो अधल के है ऐसे जल के द्वारा श्री ठाकुर को आनंदपुर स्नान करा रहे हैं यशोदा जी कह रही है अरे जाने मत ना हो बहुत देर हो गई कब तक नहाते रहोगे चलो चलो जल्दी स्नान पूरा अभी स्नान पूरा नहीं हुआ क्या ऐसे यशोदा यशुरा नहीं रही हैं फिर भी श्री ठाकुर आनंद स्नान कर रहे हैं तो स्नान स्नान के बाद में फिर अंगलिप करके श्रीअंग जो है उनको अंगोच करके दासीगन श्रीअंग श्याम सुंदर के अंग उनको आनंद पूर्वक अंगोच रही हैं और अंगते हुए कह करके जोर से पुकारे और यशोद जी के हैं बुला रहे ऐसे ऊधम कर रहे हो पहले भी ऐसे की जान है ऐसे हर जगह है यहां पर चंचलता खेल विराजमान है शांति से चुपचाप तो कोई कार्य करेंगे नहीं हर एक में कोई ना कोई नया चमत्कार उत्पन्न करना ये ये लीला बिहारी का स्वरूप है तो स्नान स्नान के बाद में शरीर करके फिर अनुलेप तब दासीगण श्याम सुंदर के तलक श्याम सुंदर के वक्षस्थल भुजा इनके ऊपर चंदन इत्यादि के द्वारा अनुलेप करती हुई पत्रावली उनकी रचना करती हुई विराजमान होंगे गई बसना भारणी विचित्राम उस समय वस्त्र आभूषण इनको धारण कराएंगे और वस्त्र आभूषण धारण करके अब ओलाई श्रृंगार धारण करके विराजमान होंगे स्वल्प श्रृंगारोहलाल का ओलाई वेश बड़ा प्रसिद्ध उस समय जो बड़ श्रृंगार है श्री जगन्नाथ जी में बड़ श्रृंगार कहलाता है तो बड़ श्रृंगार धारण करके माने पुष्प श्रृंगार और उनको धारण करके स्वल्प पुष्प का श्रृंगार शयन के उपयुक्त जो श्रृंगार है उस श्रृंगार को धारण करके स्वल्प श्रृंगार उसमें भी श्री की अपूर्व शोभा ज्यादा श्रृंगार धारण कर रहे भी शोभा और अल्प श्रृंगार हो तब भी स्वरूप शोभा तो ऐसे अल्प आभूषण उनको धारण करके आप विराजमान हैं बसना भरणी विचित्र शोभ से श्री की विचित्र शोभा हो रही है मित्र साहित्य तया जनन्या एक आदि मित्र श्री श्याम के इस समय विराजमान हैं। श्री जन्य सबको आनंद पूर्वक भोजन करा रही हैं। प्रातः काल के समय सारे सखागण और नंद बाबा एक साथ भोजन करते हैं परंतु इस समय अन्य सखागण अपने अपने घर पर भोजन करेंगे एक आध मधुमंगल इत्यादि जो सखागण हैं वे शाम सुंदर के साथ में ही भोजन करेंगे परंतु इस समय सब अपने अपने घरों में सखाकर अपने में तो अपने घर में भोजन कर रहे तो मित्र साहित्य से जन न्याय विशेष रूप से मित्र साहित्य अपने मित्रों के साथ में श्री जननी आपको आनंदपूरक भोजन कराती है स्नेह साह बहुभोजित पाये और स्नेह के साथ में स्नेह के साथ में श्री राधिका श्री यशोदा साध बहुभोजित्वा कन्हिया को ज्यादा से ज्यादा भोजन करा देना चाहती हैं माँ का स्वभाव है क्या रे कछ नहीं खाए कछ तो खाए ले कच्छी तो खा ले तो मना करते करते भी बहुभोजित्वा खूब भोजन करा देंगे मां का स्वभाव है कि वो सदा कन्या भूखा नहीं रह जाए इसके लिए बड़ा आग्रह तो इस भाव को धारण करके तस् जब कनिया ने आनंद पूर्वक भोजन पान कर लिया है तस्यावशेषतम अलक्षितम आददानी मैं भी श्री श्याम सुंदर के कहीं को समेट करके एक छोटे से डिब्बे में सजा करके अलग से रख लूंगी श्री राधिका के लिए क्योंकि शिव प्रिया को श्याम सुंदर का भुक्त शेष पान करने में विशेष स्वाद की प्राप्ति होती है के पान में विशेष रूप से सुख की प्राप्ति है अतः श्री कृष्ण फेलालो संप्रक्त जो भुक्त है उस भुक्त शेष को सजा करके सँभाल करके कुछ उसमें उस से बचा करके एक दबिया डब्बा में रख करके मैं कहीं चुपचाप रख लूंगी और उनको लेकर के श्री राधिका को समर्पित करूंगी जहां एक साथ विराज विराजमान है तो कभी श्री प्रियालाल साथ, साथ भोजन करते हैं कभी अलग अलग है नंदबाव इत्यादि कोई गुर्जन विराजमान है वहां पर पहले शाम सुंदर को भोजन करा करके फिर जैसे ब्रिज की परिवार की एक शिष्टाचार है कि उसमें महिलाएं बाद में भोजन करती हैं सब परिवार को भोजन कराने के बाद में मातृशक्ति बाद में ही भोजन करती है पहले भोजन करने की इच्छाई नहीं होती है माँ की ऐसे ही जो महिलागण हैं, वे बाद में भोजन करती हैं, और उस समय श्री श्याम सुंदर के अधिक का भोजन करने में विशेष रुचि है निकुंज में जहां पर विराजमान होंगे वहां साथ साथ भोजन जहां पर अलग अलग विराजमान हैं, पहले श्याम सुंदर को भोजन करा करके फिर श्री प्रिया जी भोजन कर रही है यह छोटे बड़े का विचार नहीं है ये रस की रीति के कारण ऐसा है कोई पत्नी या छोटे बड़े या पद की न्यूनता उच्चता उसके कारण ऐसा विचार नहीं है बल्कि रस के कारण ऐसा परम विचार है और श्री श्याम सुंदर के अधरामृत संपरा लव का पालन करके ही श्री प्रिया जी को परम परम सुख की प्राप्ति होती है इसलिए जहां गुरुजनों का परकरण नहीं है बासल रस का परकर नहीं है वहां पर तो एक साथ भोजन करेंगे और जहां गुरुजन सामने विराजमान हैं, संकोच है वहां पर फिर अलग अलग भोजन करते हुए विराजमान होंगे तो स्नेह साधु भोजित पाए तस्य और श्री श्याम सुंदर ने जब भोजन कर लिया तस्य अवशेषतम अलक्षतम श्याम सुंदर का जो अवशेष है भोजन का जो अवशेष भुक्तावशेष उस भुक्तावशेष फिलहाल और संप्रत जो अवशिष्ट है उसको अलक्षतम चुपके से मैं अगर संभाल करके रख लूंगी और आददानी हिश्री आदि के जब आपको प्रदान करूंगी उस समय प्यारे के अधामृत उनकी गंध को प्राप्त करके आप परम परम आनंदित होकर विराजमान होगी इसीलिए गौरी सेवा पद्धति में दो भोग की पद्धति है पहले एक भोग लगाया फिर इसके बाद में पुनः श्री राधिकाई स्वाहा ऐसा कह करके पुनर्भोग दोबारा भोग जो है वो दोबारा भोग लगाने की भी पद्धति है जैसे मानो कहीं अलग अलग हैं प्रिया जी लाल जी तो उस समय श्याम चंद्र को भोग लगाने के बाद में फिर श्री राधिका उनको भी अलग से समर्पित किया जाता एक बार द्वितीय दु, भोग में फिर जितने भी साखीगण और गुरु मंड मंडली है उन सबों को जैसे भोग लगाया जाएगा तो ये दो बार भोग लगाने की जो पद्धति है वो गौरियाओं में विशेष रूप से गौड़ी जो पद्धति है उपासना पद्धति उसमें विशेष रूप से प्रसिद्ध होकर के विराजमान जो पद्धति कही दूसरी जगह दूसरे जहां केवल निकुंज उपासना है उस निकुंज उपासना में ऐसी पद्धति कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो जहां पर तो जहां गोष्ठ और निकुंज दोनों मिले तो उपासना है वहां पर द्वितीय पद्धति की जरूरत है दु, काम रसेन तदुद्तर चागते साधु शिशिरी देवी हे देवी ज्वल भीषे नो मेरे पास में अद्भुत रसायन विद्यमान है संपर्क भुक्त शेष है वो भुक्त शेष मेरे पास में विराजमान है उस रेमिटेंस से जो भुक्त शेष है प्रसाद उस प्रसाद के द्वारा तेन माने उसी श्याम सुंदर के संप्रक्त भोग से कांत व्यरह ज्वर भेषजेनो जो हे श्री राधिक हे स्वामी जो आपके हृदय में कांत के व्यरह के कारण जो जर उत्पन्न हुआ है उस जर की यही औषधि है कांत जर भेषजेनो भेषज माने औषधि तो प्यारे के विश्लेष प्यारे के वियोग रूपी जो पीड़ा हुई उसकी ये औषधि मेरे पास में है तात्कालिक और जो औषधि तुरंत ही असर देने वाली है श्याम सुंदर के अधरामृत को प्राप्त करके आप एकदम स्वस्थ हो जाएगी तो तात्कालिक तुरंत असर करने वाली इस औषधि को प्राप्त करके तद उदंत रसे चापी ये औषधि प्रदान करूंगी और औषधि के साथ साथ तद उदंत रसे आप पूछेंगे प्यारी क्या कर रही हैं क्या कर रही थे उस समय नंद भवन में जितनी भी लीलाएं हैं उन सारी लीलाओं का मैं गायन करूंगी उदंत माने कथा जो नंद भवन में जितनी भी कथा हुई है जो भी घटनाएं घटी हैं, उस पूरी इंस्टेंस को जैसे क्या कह कहूंगी वहां की पूरी पूरी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को आपके सामने कहूंगी तब उदंत रसेन वहां की जो वार्ता है उस वार्ता के रस को आपके सामने जब मैं प्रस्तुत करूंगी आदत्य साध करवाण शीघ्र आपके पास में आकर के सार्वशिश्री करवाणी आपका विराट पाप एकदम शांत कर दूंगी तब तो नेत्र कर्ण रचना हृदय देवी उस समय जो प्रसाद लाई शांत सुंदर की कोई वस्तु जो पत्रिका या कोई वस्तु उनको लाई उन वस्तुओं को आपको दिखा करके आपके नेत्रों को आनंद करूंगी फिर नंद भवन की पूरी लीला का गायन करके मैं कर्ण आपके कानों को आनंद करूंगी फिर जो भोग लाई हूं कृष्ण फेलालप उस फेलाप को प्रदान करके आपकी रचना को जीव को प्रतिकृत करूंगी और इन सब के द्वारा श्री कृष्ण की प्रीति का वर्णन करके आपके हृदय को भी पवित्र करूंगी हृदय को भी आनंदित करूंगी तो आपके नेत्र माने कृष्ण की शोभा कृष्ण की दी गई सामग्री जो स्मृति चिन्ह श्री कृष्ण ने विराजमान किए है प्रणय का इत्यादि भेजे हैं, उस पत्रिका को दर्शन करके आपके नेत्र पवित्र होंगे काम पवित्र होंगे कृष्ण कथा को सुनकर के भोग को प्राप्त करके रसना और हृदय इन सब को मैं पवित्र करती हुई इन सब को आनंदित करती हुई विराजमान होंगी क्या बात कितनी सेवा के अवसर प्राप्त है हमको तो एक भी नहीं दिखे क्या क्या ध्यान कर करे माला कर रहे तो क्या ध्यान कर एक समस्या है और यहां पे तो पूरी की पूरी 104 श्लोकों में ये जो संकल्प कल्प द्रुव है इसमें पीछे के पांच सात आठ श्लोक जो हैं वे तो बंदना के श्लोक हैं परंतु तो करीब करीब सौ श्लोकों में श्री कितनी सेवाएं करीब करीब सौ से अधिक सेवाएं एक एक श्लोक में तीन तीन चार चार सेवाएं उनकी उनका निरूपण किया अब कौन सी सेवा उन आश्रय आचार्यों का आश्रय ग्रहण करके कौन सी सेवा हम कर सकते हैं और कौन सी अपनी प्री सेवा हो सकती है उन सेवा का कहीं चयन किया जा सकता है तो जैसे आंख में उंगली डाल करके दिखाते हैं कोई दिखाता है तो दिखता है कोई सुनाता है तो सुनाई सुनने में आता है नहीं तो क्या ध्यान करें तो ये इन लीलाओं का किसी भी एक लीला का ध्यान करें और वो ही अपना परंपरा अभिष्ट हो जाएगा तो यहां पर वो कह रहे हैं कि आपके नेत्र कर्ण रसना हृदय इनको किसी तरह से मैं आनंदित करती हुई विराजमान रहूंगी स्नानाय पावन तराग जले नमद्ला तीर्थांतरे जल सह सम तत्र जल एति सत्वाम आलिंग्यत्र गते समुथित सब कभी नैमित जो लीलाए हैं उन नैमित लीलाओं का ये तो नित्य लीलाओं में वर्णन की ऐसी कुछ नैमित लीलाएं भी हो सकती हैं कभी हो कभी नहीं हो नृत्य हो ऐसी जरूरी जरूरी नहीं है तो उस समय स्नान आय पावन तराग जले प्रातः काल के समय श्री प्रिया जी कहीं पावन सरोवर के एक घाट पर स्नान कर रही है और महाशय जी किसी दूसरे घाट पर स्नान कर रहे है सखाओ के साथ में और वहां पर कुम मच रही है सखाओ के साथ में शिवप्रिया जी तो स्नान करेंगे बिल्कुल व्यवस्थित एक शांति के साथ में परंतु वहां पर तो, तो सखाओ के साथ में ऊधम मच रहा है भयंकर पौमी की ऊंची ऊंची छीट आ उछड़े हैं और दौड़ भा कूद मची हुई है कुदाम मच रही है कूद रहे हैं नाच रहे हैं बाप सारा जल आलोदित करके हिला दिला करके रख रखा है ऊधम उद्ध महाउम फैल रहा है और उद्दाम अपूर्व से मच रही है श्री श्याम सुंदर सखाओ ने जो छीटा उड़ाए उन छीटे के बीच में ही कहीं छिपकर के जल के भीतर ही डुबकी लगाए हुए अंदर ही अंदर जल में तैरते श्री प्रिया जी के स्नान करने की जो सखियों के स्नान करने की जो घाट घाट है है उस घाट पर पहुंच गए और वहां श्री जो है, उनका आलिंगन करके विराजमान हुए वो लाल लाली लाल और प्रिया का स्पर्श करके प्रिया का पर्रम्हण करके महाशय जी जल्दी से फिर से कूद करके सखाओं के बीच में आकर के मिल जाते ऐसे जहां अपूर्व तीव्रता प्राप्त हो रही है अथवा एक ही काल में प्रिया के साथ में भी स्नान और उसी काल में प्रिया के साथ में भी जल केली और सखाओं के साथ में भी जल केली करते हुए विराजमान परंतु तो सखाओ को एवं प्रिया को दोनों को लग ये रहा है कि प्यारे तो मेरे साथ में ही उनकी जल हो रही है और मुझे कहीं दूसरी जगह जिनकी जो जल दिख रही है ये प्यारे की कहीं जल करने में जो लाघव है इनकी जो स्विफ्टनेस है जो फूर्ती है उस फूर्ति के कारण ये मुझे यहां पर भी स्नान करते दिख रहे हैं वहां पर भी स्नान करते हुए दिख रहे हैं जैसे महारास के समय मध्य में शंकु में विराजमान हैं श्री मदन मोहन श्री रास बिहारी और मंडल में भी प्रत्येक गोपी के साथ में भी श्याम सुंदर नृत्य करते हुए दिख रहे हैं परंतु श्री प्रिया जी के हृदय में ईर्षा उत्पन्न नहीं हो रही है प्रया मन में विचार कर रही हैं कि प्यारे तो मुख्य रूप से मेरे साथ में ही विराजमान हैं, रास कर रहे हैं परंतु तो प्यारे के नृत्य में इतनी तीव्रता है कि वे मुझे सारे मंडल में उसी प्रकार व्याप्त दिख रहे हैं जैसे कोई रस्सी में अग्नि को बांध करके और रस्सी को घुमाए तो आपका गोला पूरा दिखता है सर्वत्र व्याप्त अग्नि दिखती है ऐसे ही प्यारे इतनी शीघ्रता से नृत्य कर रहे हैं कि अलात चक्र की तरह से मुझे प्रत्येक गोपी के साथ में भी ये नृत्य करते हुए लग रहे हैं परंतु प्यारे का मुख्य रूप से नृत्य मेरे और मेरी सखियों के साथ में ही हैं। चंद्रा आदि के साथ में जो नृत्य हो रहा है ये तो इनका नृत्य कौशल है, है। उसके कारण ये सर्वोत्तर मुझे व्याप्त दिख रहे हैं। इससे नहीं होती है होनी चाहिए। अन्य नायिका के स्पर्श प्राप्त करके श्याम सुंदर का दर्शन करके प्रिया में असूया होनी चाहिए परंतु असूया नहीं हो रही है अंगना मंगना मंत्र माधवम माधवम माधवम चांत दे इत मा मंडले मध्य गौ संौ वेणुना देवी की नंदना इत गोपी उत्गोपी मध्य में माधव इत गोपी उत्तोपी मध्य में माधव ऐसे नृत्य कर रहे हैं अंगना अंगना मंत्र माधव एक एक गोपी के बीच में माधव विराजमान है और माधव माधव चांतरे अंगना माधव माधव इनके बीच में अंगना विराजमान है गोपी विराजमान है परंतु तो ऐसे क्रिया करते हुए भी श्री श्याम सुंदर आप बीच में भी विराजमान होकर के वैशी निर्माण कर रहे हैं परंतु तो बीच में जो प्रधान युग्म विराजमान हैं मुख्य जोड़ा जो विराजमान है उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है क्योंकि वे विचार कर रहे हैं कि ये श्याम सुंदर के नृत्य की कुशलता मात्र है कि अला चक्री की तरह से भी सर्वत्र व्याप्त दिख रहे हैं एक बार अब जो गोपियां हैं हैं वे भी मन में विचार कर रही हैं कि से श्री गोपिया की स्थिति है बीच में शंकु में विराजमान केंद्र में विराजमान जो श्री युवल उनका ही मुख्य रास है परंतु श्री राधिका ने कृपा करके श्याम सुंदर को मेरे पास भी भेज दिया इसलिए वे मेरे गलवैया डाल करके मेरे साथ में भी नृत्य कर रही हैं परंतु मुझे मंडल में सर्वत्र प्रत्येक गोपी के साथ में जो श्याम सुंदर दिख रहे हैं ये इनका नृत्य कौशल है तो एक ही श्याम सुंदर को अपने पास में भी देख रही हैं उन्हीं श्याम सुंदर को मुख्य रूप में शंकु केंद्र में भी देख रही हैं और उन्हीं श्याम सुंदर को परिधि में पूरे मंडल में भी सब गोपियों के साथ में भी देख रही हैं परंतु सबके साथ में देखते हुए भी श्री न राधिका के हृदय में कभी ईर्षा हो रही है उस समय न अन्य गोपियों के हृदय में ईर्षा हो रही है राधिका अमृत के द्वारा कृष्ण मुझे मिले हैं और अन्य ये इनका नृत्य कौशल है ये विचार करते हुए किसी के हृदय में ईर्षा नहीं और उस समय जो बनी हुई माला है वो बिखरती नहीं है वो योग्यों बनी रहती है तो यहां पर भी वही कहीं प्रकट हो रहे हैं कि स्नान आए पावन तला जले नमदनाम स्नान करने के लिए पावन तला पावन सरोवर उस पावन सरोवर में श्री प्रिया जी जिस समय नमद आप उतरी हैं उस समय में, जलस था। ये महाशे जी। में माने दूसरे घाट तीर्थांतरित जल के लिए कर रहे हैं इधर शिवप्रिया जी सरोवर में उतरी हैं पावन सरोवर में और उधर ये किसी दूसरे एक जनाने घाट पर और एक सखाओं के साथ में जो गौ घाट है गौ घाट उस गौ घाट पर गैयाओं को जल पान कराते हुए और वही स्नान कर रहे हैं वहां पर तत्र जल मध्य एवं एत्यो। श्री श्याम सुंदर सखाओ के बीच में जल के बीच में ही गोता लगा करके एत्यो। श्री प्रिया के पास में आ जाते हैं और सत्वाम आलिंगे हे मेरी स्वामी ये प्रार्थना कर रहे करे विष्णा चक्रवर्ती हे स्वामी कब वो अवसर होगा कि चुपके चुपके जल के भीतर से ही आकर के पहले तो चंचल श्रोमणी आपके अंचल को हरण करके ले जाए तभी आपका करते हुए भी भेज विराजमान हो और जब आप अपने वस्त्र का हरण होते हुए देखें तो जो चौके उस समय श्री यमुना जी श्री पावन सरोवर जितनी भी पावन सरोवर में विराजमान जितनी भी नदियां हैं वे नदी रूपी दासीगण आपकी सेवा करने के लिए कभी लहर रूपी वस्त्र आपको समर्पित करें कभी कमल पत्र रूपी वस्त्र उनको आपको समर्पित करते हुए विराजमान हो और कभी श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त से श्याम सुंदर ने अपना जो वस्त्र जो हरण किया वस्त्र उसको कृपा करके दान दिया है उस वस्त्र को ही आपको समर्पित करते हुए आपकी सेवा कर रही है तो आलिंग तत्व ग आप प्रिया का आलिंगन करके और फिर से जल्दी से आलिंगन करके उसी तरह से जल के भीतर हीतर अलक्षित रूप से तैरते हुए अपने सखाओं के साथ में पहुंच करके सखाओं के साथ में जो जल क्रिया है उस जल क्रिया को पूरा करते हुए विराजमान हो रहे हैं आलिंग तत्र गति वहां पर जाकर के समक्ष जल से बाहर निकल रहे हैं सबके कर तू कहा समय जल के छीटान के या भीड़ में कहीं तो छिप अब छीट प्रकट हुआ है। ऐसा विचार करके सारे सखागण भी क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे अपूर्व व्यातक्षी जो लीला है वो व्यातक्षी लीला करते हुए विराजमान हो रहे हैं दोबारा स्नान आए पावन तार बदनाम स्नान करने के लिए हे शिव राधिका आप पावन सरोवर में आपने गोता लगाया है उस समय तीर्थांतर एक निजो जलस्था श्री श्याम सुंदर तीर्थांतर पर माने दूसरे किसी घाट के ऊपर गौ घाट जहां गाय इत्यादि जल पान करती हैं उसके पास के घाट में आप सखाओं के साथ में भी क्रीड़ा कर रहे हैं और क्रीड़ा करते हुए फिर जल सम्म वहीं डुबकी लगा करके जल के भीतर ही हीतर जाकर के पुनः लौट करके अपने सखाओं के बीच में ही समुच्छित उठ करके हर करके सखाओं के साथ में हंस रहे हैं कब इस लीला का मैं दर्शन करूंगी और उसने श्री श्याम सुंदर को यह बताती हुई कि प्रिया वहां हैं, श्री श्याम सुंदर दोनों की सेवा करती हुई विराजमान होंगी। तंडो सहुदर निकटगा दिल तस् सहोद ज्ञावा सहारे ततुरी ललताम आमी तक आप ननंद कभी आपकी ननद इत्यादिक कुटला इत्यादि जो है वे भी आपके पास में होंगे श्राद जटला आदि सास और कुटला आदि जो ननद हैं बेबी आपके पास में होंगी नकिल तस् सहोद और, तो और क्या हे सहो दर, श्री हे कृष्ण आपके सहोदर श्री बलदेव भी पास में होंगे आपके बड़े भाई बलदेव भी पास में होंगे यह सहोदरी कहा क्योंकि तो ब्रज में प्रसिद्धि यही है राम कृष्ण दोनों भाई हैं सगे भाई हैं यही यही प्रसिद्धि है सहोदरस्या तो सहोदय होकर भी विराजमान है ज्ञाता तय तैव ए तक इनको जान करके भी श्री कृष्ण की चतुराई इनको जान करके भी न आपकी सा ये श्री राधिका की सास न राधिका की ननद न श्री बलदेव इत्यादि इस बात को जान सकेंगे अहम उत्पुल परंतु मैं अत्यंत अत्यंत उत्पुल होकर के विराजमान होंगी सहाल ए ततुर्य ललता प्रतिवर्ण आमी और फिर मैं इस चतुराई का ललता के साथ में वर्णन करूंगी कि हे श्री ललते हे स्वामिनी ललते हे विशाखे हे स्वामी ललते श्याम सुंदर की चतुराई देखी आज कैसी सुंदर श्याम सुंदर की चतुराई थी कि वे श्री राधिका को कब चुपचाप आकर के श्री राधिका जैसे ही जल में डुबकी लगाती हैं उस समय चुपके से आकर के श्री राधिका को महावैभव प्रदान करके पर श्री राधिका का स्पर्श करके और जल के भीतर ही भीतर छिप कर के चले गए और सामने बलदाऊ जी विराजमान थे सामने जटला और कुटला भी विराजमान थी उधर तो बलराव जी को पता नहीं लगा सखाओं के बीच में और इधर श्री राधगा के साथ में जटला कुटला थी उनको भी पता नहीं लगा तो न सखाओं के पक्ष को पता लगा न प्रिया के पक्ष को पता लगा कि कृष्ण कब गए और कब आ गए ये किसी को भी पता नहीं लगा ऐसे श्री कृष्ण की अपूर्व चतुराई का मैं वर्णन करूंगी और ऐसे वर्णन करते हुए कौन से ऐसे क्षण है जहां पर सेवा का अवसर ये सखीगण नहीं ढूंढ लेती हैं, यही है इनकी परम परम सेवा में प्रवीणता परम परम सेवा प्रवीण होकर के ही विराजमान श्याम सुंदर परम सेवा प्रवीण कैसे शिवप्रिया की सेवा की जाए उस अवसर को ढूंढ लेते हैं शिवप्रिया जी परम सेवा प्रवीण कैसे श्याम सुंदर को सुख दिया जाए इस अवसर को ढूंढ लेती है सखीगण परम सेवा प्रवीण कैसे को सेवा का अवसर दिया जाए इसको जान लेती हैं श्री श्री परं परं श्री परम परम सेवा प्रवीण कैसे सखियों देती है लाल इन दोनों को तीनों को सुख प्रदान किया जाए इस अवसर को प्रदान कर देती हैं इसलिए हमारे वृंदावन के रसकों ने एक बात कही के नुकुंजी के सभी बाट सवा सेर के होते हैं ये ये यहां का कोई भी बाट पौना नहीं है सब सेर की जगह सवा शेर है एक से बढ़कर के एक है तो निकुंज के सभी बाट ये रसकों की बोली है कहीं वर्णन किया कि नुकुंज के सारे बाट जैसे तराजू का बाट बाट होता है तो नुकुंज के जितने भी बाट हैं ये सब सवा सवाश के हैं कम कोई नहीं है एक से बढ़कर के एक है ये सब बढ़ करके हैं, तो सेवा में एक से बढ़कर के एक प्रवीण होकर के विराजमान और ये परम प्रवीण यहाँ जैसे श्री विष्णा चक्रवर्तीपाद ने कृपा करके उसका अनुभव किया वो पेट में नहीं रह सकते हैं सखी का एक स्वभाव है कि वो वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है इसी तरह से श्री विश्वनाथ चकुवर्ती जो अनुभव करते हैं उसका गायन के बिना रह नहीं पाते हैं उन सखियों की हम निरंतर निरंतर बल्हारी जाते हैं इन की बल्हारी एक पद है उसको रास में पहले गाया जाता था अब तो कभी कभी गाते भी हैं कभी नहीं भी गाते हैं रास की समाप्ति पर एक पद गाया जाता है रास में हो इन की उनकी बलिहारी इन सखियों की में बलिहारी जाती हूँ जो सदा सदा श्री श्याम चंद्र की सेवा में पोत हैं और इनका अमृत ग्रहण करके ही इस रस का आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है बोलो लाली लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल कीरी राधा गिर गिरिंद बिहारी देवजू की देव जय जय जय श्री राधेश गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गौर हरी बो